आत्मबोधोपनिषद यह उपनिषद ऋग्वेश से संबद्ध है इसे आत्म प्रबोधोपनिषद भी कहते हैं इसमें दो अध्याय हैं प्रथम अध्याय में ओंकार रूप नारायण को नमस्कार करते हुए हृदय को ब्रह्मपुर और स्वप्रकाशित कहा गया है हृदय में और सर्वत्र प्रज्ञारूप प्रज्ञा नेत्र चेतन का निवास बताया गया है इस ज्ञान का महत्व तथा उसके प्रभाव से नित्य ज्योति अमर लोक में आवास प्राप्त होने की बात कही गई है दूसरे अध्याय में आत्मा साक्षात्कार था, प्राप्त कर चुके साधक की अनुभूतियों का उल्लेख है गन्ने के रस में व्याप्त शक्कर और समुद्र की लहरों की उपमा देकर ब्रह्म जगत और जीव की स्थितियां समझाई गई है आत्मानुभूति की इस अवस्था में सभी लौकिक संबंधों तथा भेदभाव का अस्तित्व समाप्त हो जाने और जीवन मुक्तावस्था प्राप्त हो जाने की बात कही गई है शांति पाठ वांग मे मनसी प्रति प्रतिष्ठित अमृतम व्या सत्यम व्या तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतमाम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम ओम शांति शांति शांति हरि ओम हे परमात्मन मेरी वाणी मन में स्थित हो मन वाणी में प्रतिष्ठित हो हे परमात्मन आप मेरे समक्ष प्रकट हो मेरे लिए वेद का ज्ञान लाभ प्रकट करें मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मित न करूं। इस स्वाध्याय प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर मेरा सतत चलता रहे। मैं सदैव और सत्य बोलूंगा ब्रह्म मेरी रक्षा करे व ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करे त्रिविधताप शांत हो ओम प्रत्यम ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम अकार उत्तर क्षण प्रणव तदेतोमीतिमुक्ता मुच्यते योगी जन्म संसार बंधना ओं नमो नारायणा शंखचक्र गाधराय तस्मा नमो नारायणयेती मंत्रोपासको वैकुंठभुवनम गयम अपने आप में आनंद स्वरूप विराट ब्रह्मपुरश अकार उकार मकार से युक्त यह तीन अक्षरों वाला ओंकार रूप प्रणव का स्वरूप है इसका जप करने से योगी जन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है ओम नमो नारायणाया नामक इस मंत्र की उपासना करने वाला मनुष्य दैकुंठ धाम को प्राप्त करता है अथ यदिधम ब्रह्मपुरम दीपवत प्रकाशम जो हृदय रूपी कमल है वही ब्रह्मपुर है केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के शरीर प्रकाशमान होता है आध्यात्मिक दृष्टि से भी हृदय क्षेत्र में दिव्य प्रकाश का बोध होता है तथा शरीर विज्ञान के अनुसार मेकर में भी हृदय को संचालित करने वाले स्पंदन स्वत ही उभरते रहते हैं इन्हें काय विद्युत स्पंदनों का अंकन ईसीजी आदि यंत्र करते हैं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदन ब्रह्मण्य पुंडरी का देव की पुत्र भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं वे मधुसूदन ब्राह्मणों का सदा हित करने वाले हैं कमल के सदृष नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा वे अविनाशी भगवान अच्छुत ब्राह्मणों के प्रिय हैं नारायणम कारण पुरुषम अकार अकारणम पर ब्रह्मोम समस्त भूत प्राणियों में स्थित रहने वाले एकमात्र भगवान नारायण ही कारण रूप विराट पुरुष हैं वे स्वयं ही कारण रहित हैं पर ब्रह्म है वे प्रणव रूप ओंकार स्वरूप है शोक मोह विष्णुं भवति मोहन विष्णु मृत्यु पश्यति। इस प्रकार से भगवान विष्णु का चिंतन करने वाला शोक और मोह से मुक्त होकर कभी भी दुख नहीं प्राप्त होता वह द्वैत अर्थात भेद बुद्धि वाला अद्वैत अर्थात भेद रहित बुद्धि वाला हो जाता है मृत्यु से वह भय रहित हो जाता है जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म में भेद देखता है वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है प्रतिष्ठित प्रज्ञाने त्रोलोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञा ब्रह्म हृदय कमल के बीच में जो सर्वरूप चेतन है वह प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है यह लोक रूप नेत्र से युक्त है या प्रज्ञा से ही गतिशील है सर्वत्र प्रज्ञा ने ही प्रतिष्ठा प्राप्त की है अविनाशी ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है प्रज्ञा को प्रकृष्ठ रूप से गहराई से जानने में सक्षम कहा गया है अतः स्थित चेतना प्रज्ञ संपन्न है तथा वह प्रज्ञासपन्न ब्रह्म या जगत में ही स्थित है इस लोक में जो भी कुछ चल रहा है वह प्रज्ञारूप चेतना के सहारे ही चल रहा है इसलिए लोक को भी प्रज्ञा नेत्र कहा गया है यह लोक भी प्रज्ञा प्रवाह में ही स्थित है इसीलिए संतुलित है अस्तु ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सभी रूपों में प्रज्ञा की प्रतीष्ठा है ऋषि इसे देखते और प्रयुक्त करते हैं अगले मंत्र में कहा गया है कि साधक इस प्रज्ञान को जानकर अमरता प्राप्त करते हैं स ये तज्ञनालोकाम्स्म स्वर्गे लोक सर्वान्मा मृत सम मृत संभवत व श्रेष्ठ ज्ञानी इस उत्कृष्ट ज्ञान सम्पन्न आत्मा के रूप में इस श्लोक से ऊर्धगन करके उच्च स्थान पर जाकर स्वर्ग लोक में सर्व कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया ज्योति य्योतिरस्रम जस्मिन लोकेभ्यक्ष तस्म मां देहि अमृते लोके अक्षते अच्युते लोके अक्षते अमृतत्व ग्योम नम जहाँ पर नित्य ज्योति स्थिर रहती है जिस लोक में सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में सेवा होती है ऐसे उस अमर लोक में आप मुझे स्थान प्रदान करें इस अविनाशी अमरलोक में कुछ काल के लिए भी रहने वाला जीवन मुक्त होकर और अमृतत्व प्राप्त करके विदेह मुक्त होकर कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है उस ओंकार स्वरूप आत्मतत्व को नमस्कार है